आभूषणों के नाम व प्रकार हे पुत्रों हे वैताल और भैरव औ भली भांति गंध का श्रवण कीजिए यह गंध पांच प्रकार का होता है जो देवों की प्राप्ति को प्रदान करने वाला है चूर्णीकृत ग्रष्ट अर्थात पिसा हुआ दाह को आकर्षित करने वाला सममर्दन से समुत्पन्न रस अथवा प्राणी के अंग से उद्मन यही पांच भेद हैं गंध का चूर्ण गंध पत्र पुष्पों का चूर्ण प्रशस्त गंध से युक्तों के पत्रों का चूर्ण जो है वे सब गंध होते हैं ग्रष्ट मले से उत्पन्न गंध है जो मेरु के द्वारा चूर्णिकृत है अग्रु प्रभोति भी गंध है जिसका पंख प्रदान किया जाया करता है जिसकर भी अग्रष्ट गंधप्रिय आद जो गंध करके ग्रहण किया जाता है वह दाह से उत्पन्न रस है दाह के साथ आकर्षित गंध तीसरा कहा जाता है वह निपीर्णन करके ही परिगृहीत किया जाया करता है वह सम्मرد से उत्पन्न गंध सम्मرد से इस नाम से अभिष्ट हुआ करता है मृग की नाभि से उत्पन्न उसके कोप उद्भूत गंध प्राणी के अंग से जायमान कहा गया है जो स्वर्ग के निवासियों का भी प्राणी के अंग से जायमान कहा गया है कपूर गंध श्राद्ध शोक के दृष्टि होने पर स्थित होते हैं चंद्रभाग आदि विरस में और पंख में संगत हैं गंधसार सर्व रस और गंध आदि में प्रयुक्त किया जाता है मृग नाभि और ग्रष्ट चूर्ण भी अन्य के योग से होता है रीति से सभी जगह गंध पांच प्रकार का होता है जो मलराज गंध है वह देव कार्य और पितृ गण के कार्य में सम्मत होता है उसका पंकज रस अथवा चूर्ण रसवी भगवान विष्णु की तुष्टि प्रदान करने वाला होता है समस्त गंधों में मलय से समुत्पन्न गंध परम प्रशस्त होता है इस प्रकार होता है इस कारण समुत्पन्न प्रयत्न करना चाहिए हे भैरव कपूर के सहित कृष्ण अगुरु मलयोदभूत के साथ वैष्णवी प्रीति का छेदने वाला है तथा यह गंध चंडी देवी के लिए प्रशस्त माना जाता है साधक को चाहिए कि देवता के उद्देश्य के पूर्व में गंध का संपूजन करे फिर अपने इष्टदेव के लिए उसका वितरण करे तो यह सदा समस्त सिद्धियों के प्रदान करने वाला हुआ करता है गंध के द्वारा मनुष्य अपनी कामनाओं का भला किया करता है और गंध सदा ही धर्म देने वाला होता है गंध अर्थों का विसादन हुआ करता है और गंध में मोक्ष की प्रतिष्ठात है हे वेताल और भैरव यह गंध आप दोनों को बता दिया गया है अवैष्णवी देवी के परम प्रिय जो पुष्प हैं उनके विषय में श्रवण कीजिए वैष्णवी देवी कामाख्या देवी तथा त्रिपुरा देवी का अर्चन निम्नांकित पुष्पों द्वारा करना चाहिए बकुल मंदार कुंद कुरंटक करवीर अर्क शालमन अपराजेय दमन सिंधुवार सुरुभी कुर्वक ब्रह्मा वृक्ष की लता कोमल दुर्वांग के अंकुर दशाओं की मंजरी सुसुसव बेलोपत्र इनसे यह जन करें और अन्य जो भगवान शिव की प्रीति के श्रवण पुष्प किए मेरे भी कही जा रही है मल्लिका मालती जाती यौतका माधवी पाटला करवीर जवातारप्रका कुब्जक नगर कर्णकार रोचना चंपक अमृतक बाण भरमल्लिका अशोक लोकग्र तिलक अष्टरूप श्रीश शमी द्रोण पद्म उत्पल बकारुण श्रेतारुण मित्र संदे पलाश खादर बनवाला सेवंती कोमद कदम चक्र कोकंद तंडिल गिरकर्णका नागकेसर पुनाग केतकी अंजलि का दोहदा बीजापुर नमेरु शाल त्रपुशी चंडविल जटरी पांचों प्रकार की एवं आदि कथित पुष्पों के द्वारा वरदा सेवाकार्चन करना चाहिए अपामार्ग के पत्र श्रृंगार के पत्र गंधनी के पत्र वलाहक इससे भी परे हैं खजिर का पत्र बंजू तालकवागक्ष इससे भी पर जम्बू का पत्र बीजपुर का पत्र इससे भी कुछ पत्र है इससे भी पर दुर्वांग का अंकुर कहा गया है इससे वर्षमी का पत्र इसे अमालक पत्र और उससे अंत में आमल के सबसे अधिक प्रीति करने वाला देवी को बेलपत्र होता है सबसे अधिक प्रीति करने वाला देवी का बेलपत्र जो होता है कोण कद पुष्प पदम जवावंधो केन सबसे विलपत्र वैष्णवी देवी की तुष्टि देने वाला माना गया है सब पुष्पों की जातियों में रक्त पदम अतिव उत्तम होता है एक सहस्त्र पद में माला की रचना करके जो महादेवी को समर्पित किया करता है और भक्ति की भावना से युक्त रहा करता है उसका जो पुण्य फल हुआ करता है उसको सुनिए एक सहस्त्र करुण और 100 करुण कल्पों तक वह मानव मेरे पुत्र में स्थित रहकर फिर वह श्रीमान भूमंडल में राजा हुआ करता है सभी पत्रों में बिलपत्र देवी की परम अधिक प्रीति करने वाला माना गया है उन बिलपत्रों की एक सहस्त्र की बनाई हुई माला पूर्व की ही भांति फल देने वाली हुआ करती है इस विषय में बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है साधारण रूप से यही कहा जाता है कि कहे हुए तथा न कहे हुए पुष्पों में समुत्पन्न जल तथा सब पत्रों से जो वी जैसा लाभ होता है वह सर्व औषधियों के समुदाय से भी होता है सभी वन में समुत्पन्न पुष्पों से और पत्रों के द्वारा भी सेवा का यजन करना चाहिए पुष्पों की अभाव में पत्रों के द्वारा भी पूजन करना चाहिए यदि पत्रों का भी अभाव हो तो अवसर में तृण गुल्म और औषध आदि के द्वारा यजन करें इनके अभाव में सरसों से जो शित हो उनमें पूजन करें सिद्ध के भी न प्राप्त होने पर मानसी भक्ति का समाचरण करना वाज दंतक पत्रों से और पुष्पों की राशि के द्वारा पूजन करें तुलसी के गुच्छों तथा मंजरियों से और तुलसी दलों से श्री की वृद्धि के लिए अर्चन करें पुरुष चरण के कार्यों में बिलपत्र पुष्पों से युक्त तिल अक्षत अथवा घृत से शिवा का उद्देश्य लेकर यत्न पूर्वक काम करना चाहिए और हवन करना चाहिए कामना की वृद्धि के लिए संख्या से जो जब संकल्प किया गया है उसके अंत में पूजन किया है वह दुजों के द्वारा करना चाहिए श्रेष्ठ दुजों ने जिसको पुरुष चरण के नाम से कीर्तित किया है उसमें पूर्व में पुराण पूर्वक और विस्तार से वर्णित विधानों के द्वारा कामाख्या और वैष्णवी देवी का पूजन करें जहां तक भी संभव हो साधक को यहां पर सोलह उपचार समर्पित करने चाहिए उसी भांति षोडश पूर्वक उपचारों का वेदान के कृत्यों का लंघन नहीं करना चाहिए संपूर्ण पूजन करके कल्पोक्त का 100 बार जप करें जाप के अंत में अग्नि में होम करें और होम के अंत में तीन बलि दें तीन जाति के वलियों का वितरण करें तथा इसके उपरांत नृत्य गीत का करना चाहिए पत्नी स्वयं अथवा भाई या गुरु अपना पुत्र अथवा शिष्य नैवेद्य आदि का नियोजन करें यज्ञ की समाप्ति पर श्री गुरुदेव को सुख दक्षिणा देनी चाहिए सुवर्ण तिल गोय दक्षिणा में देवे इनके देने की शक्ति ना हो तो केवल चेतक की निवेदित करें मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में ब्रह्मचर्य रखने वाला तथा इंद्रियों को जीत लेने वाला रहे और नौमी और चतुर्दशी में महादेवी का पुरश्चरण करें हे भैरव श्री गुरुदेव के मुख से आधान करना चाहिए जो भी विधि और विस्तार कल्प में कहा गया हो उससे उन रक्त तिथियों पूजन करें संपूर्ण पूजा को ना करके इषित मंत्र को नहीं देना चाहिए अथवा पुरुष चरण भी ना करें यदि ऐसा करता है तो अवसाद प्राप्त किया करता है जो नित्य पूजा है यदि की जा सकती है तो संपूर्ण पूजा करें और उस समय में अतींद्रिय होकर ही कल्प में वर्णित पूजन करना चाहिए हे भैरव यदि विस्तार से देवी की पूजा ना हो तो कल्प में कथित अन्य देव की पूजा करें हरग पात्र में 8 बार जपकर उपचारों काprecision करना चाहिए आधार शक्ति के प्रमुख मूल वर्गों का प्रयोग करें और हृदय में स्थित देवता का ध्यान करके वायु के द्वारा बाहर करके मंडल में आरेहणा करके विधि के अनुसार उपचारों को देना चाहिए अंगों का पूजन करके उसी भात जल देवताओं का आयोजन करें फिर तीन पुष्पांजलिओं को लेकर जप करके स्तवन करके प्रणाम करें देवता के सामने मुद्रा को प्रदर्शित करके पीछे विसर्जन करना चाहिए सभी देवताओं की यह विधि कही गई है यदि कल्प में कही हुई पूजा बलि भात नहीं की जा सकती तो उपचारों को उस भाद देने के लिए उस समय में इन पांचों को सदा वितरित करें गंध पुष्प दीप और नैवेद्य पांच हैं अभाव में पुष्प और दीप के द्वारा करें इनमें भी अभाव में भक्ति की भावना से ही करना चाहिए यह संक्षिप्त पूजा कह दी गई है हे hey, भैरव पुरुष चरण के कृत में प्रदीप के पशे में आप श्रवण कीजिए दीप को तेजो में बताया गया है यह दीप चारों वर्गों के प्रदान करने वाला हुआ करता है इस कारण से दीपों के द्वारा स्त्री के प्रदान करने वाला ऊपर जब प्राप्त करना चाहिए जो पुरुष निरंतर ही पुष्पों और दीपों के द्वारा देवताओं का आर्चन किया करता है इन दोनों ही से चारों वर्गों की प्राप्ति कही गई है इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है पुष्पों में रहने वाली परम ज्योति है अतः पुष्पों से ही प्रसन्न होती है तीन वर्गों का अर्थात धर्म अर्थ और काम का साधन है यह पुष्प तुष्टि पुष्टि और मोक्ष प्रदान करने वाला है पुष्प के मूल में ब्रह्मा जी रहा करते हैं पुष्प के मध्य में केशव का निवास है पुष्प के, के अग्र भाग में महादेव जी विराजमान रहा करते हैं और सभी देवगण दल में संस्थित रहते हैं इस कारण से पुष्पों के द्वारा देवों का पूजन करना चाहिए और भक्ति की भावना से संयुक्त होकर नृत्य ही अर्चन करें नाम मात्र का उच्चारण करना सब विभूति के लिए होता है अब दीपक के भेदों के विषय में बताया जाता है घृत का दीप जो सर्वप्रथम होता है तिलो के तेल से बनाया हुआ दीप रानीक अर्थात राई के तेल से तैयार किया हुआ दीपक दधि से बनाया हुआ अन्न से दिया हुआ ये सात प्रकार के दीप कहे गए हैं दीप में वर्तकारी पांच प्रकार की होती है पदम के सूत्र से बनी हुई द्रव्य के मध्यस्थ सूत्र से निर्माण की गई शरण से निर्मित बदरी फल कोष से उद्भूत हुई वर्तिका